नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं तो आज का हमारा जो विषय है जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पर बातें की थी तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह और आप सभी के साथ जुड़ेंगे संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका जी कैसे हैं आप मजे में <laughs> चलिए मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं जी बनाए जा सकते हैं क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं वो हमारे संस्कार ही हैं वो हमारी आते ही हैं और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही माइक थोड़ा आगे ले लो एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आतों के आधार से ही जानते हैं और बहुत सारी ऐसी आतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं लेकिन आतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है आवश्यकता आविष्कार की जननी है हुँ, हुँ. कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जितनी भी साइंस में इन्वेंशनस हुई हैं साइंटिफ़िक इन्वेंशनज हुई हैं तो उसका तो यही आधार है आवश्यकता आविष्कार के जननी है जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी आनंद शांति प्यार आराम तो उदाहरण ले लेते हैं जैसे व्यक्ति को पानी पीना प्यास लगती है लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है वो ठंडा पानी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता तो फिर क्या हुआ ठंडा पानी के लिए क्या किया बर्फ़ का आविष्कार हुआ बर्फ पहले कारखानों में बनती थी फिर मुश्किल लगा कि नहीं कारखाने में जाना पड़ता है फिर साइंसदानने का नहीं आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए तो उन्होंने नहीं। फ्रिज का आविष्कार कर दिया फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी फ्रिज खोल के अभी बर्फ़ डालनी पड़नी है इसके लिए क्या बना दो कूलर बना दो तो अभी पानी डालो तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है <laughs> तो इसी तरह हमारी आदतें हमारी आवश्यकता हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बींग ए ह्यूमन बींग हमारी फ़िज़िकल बॉडी भी है ना? तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं वी हैव फ़िज़िकल नीड्स वी हैव मैंटल नीड्स वी हैव इमोशनल नीड्स वी हैव स्परिचुअल नीड्स वी हैव सोशल नीड्स जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फ़िज़िकल नीड्स क्या हैं हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं हमें शांति चाहिए प्यार चाहिए है न हमारी सोशल नीड्स क्या हैं हमें समाज से क्या चाहिए इज्जत चाहिए लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं हमें अपनी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ मुझे कहाँ वापस जाना है ये मन में प्रश्न उठते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत हमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर पड़ती है जैसे रोटी कपड़ा मकान इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते लेकिन सुख शांति की बात तो बाद में आती है ना पहले हमें रोटी कपड़ा मकान मिले हमें सिक्योरिटी मिले जब ये चीज़ें हमारे हमें मिल जाती हैं फिर व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे समाज में इज़्ज़त भी चाहिए उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता अरे इज़्ज़्ज़्ज़्ज़त तो मिली लेकिन सच्ची सुख शांति नहीं मिली फिर वो सोचता है मैं कौन हूँ क्यों इस दुनिया में आया हूं मुझे सच्ची सुख शांति कहां से मिलेगी क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया इज़्ज़त भी मुझे समाज से मिल गई लेकिन वो केवल बाहर से है लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को उसकी आदतों को बनाने का जी राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है जैसे हमें नीड हो जाती किसी चीज़ की चाहत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं शायद आज से 50 या 100 200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ये चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पे बदलती है क्या हाँ ह्यूमन नेचर भी बदलती है क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम मोल नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है चेंज हाँ ऐसी कुछ होते जो अपने आप जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सुबह उठने की आदत है अमृतवेला उठने की आदत है तो अमृतवेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है आपको फ्रेश फ़ील होता है अच्छा लगता है सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप तीन घंटे पढ़ाई की लेकिन सुबह आप एक घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा तो मज़ा आता है खुशी मिलती है आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है हमें उस चीज़ की उस उस एज पे ज़रूरत नहीं होती है नहीं। लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है ज़रूरत नहीं भी होती ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है नहीं, नहीं, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संस्कार कहीं में होते हो नेचुरली जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था मेरे पास एक टीचर थे उन्होंने बीटेक में टॉप किया था तो वो मैथ्स पढ़ाते थे उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था तो उन्होंने मुझे बताया कि गाँव में पढ़ते थे टेंथ के स्टूडेंट थे उनके गाँव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर वो एक विधि है वो एक तरीका है लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के साम अपने आप सॉल्व तो करेंगे ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा लेकिन उसको बोलो कि और वो मैथ में अच्छा नहीं है उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं, नहीं लगता है तो इसके इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है कुछ ऐसे गुण होते हैं कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाई बर्थ हमारे में होते हैं जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया तो मान लीजिए पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन नहीं खाते थे तो इस जन्म में अगर वो नॉन फैमिली में बाई चांस चले गए तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें नहीं। हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बने होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं उनको हम बना सकते हैं और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाईचांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को अपने संस्कारों को बदलना है और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं <laughs> और जब टीचर शुरू शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर आ, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आ, समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं जैसे बहुत सारे लोग हैं आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं बना मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रयोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं तो वहाँ पर भी देखा गया कि 90 परसेंट लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो ज़बरदस्ती उनको छोड़ दिया छोड़ना पड़ता है और जैसे वो आउट ऑफ द बॉक्स मना वापस आ जाते हैं अपने घर में फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पे देखिए जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है पहली बात तो यह कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है हर एक व्यक्ति का अलग अलग है पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसके उसका कारण क्या है क्यों वो ड्रग्स में गए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है हु। तो वो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहाँ पे ड्रग्स यूज करते हैं स्मोकिंग करते हैं अल्कोहल करते हैं कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें उनके साथ वो मिल सकें कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज़ नहीं है उनके मन में इंफ्रोटी कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है ताना मार दिया है दुख हो गया है किसी को गम पहुंचा है या कोई किसी का हक मार लेता है तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है चिंतित हो जाता है जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे अपने दुख को भूल जाएंगे अपनी चिंता को भूल जाएंगे परेशानी को भूल जाएंगे तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है जिस मुश्किल का कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें उनका मन टूट गया जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो दोस्त हैं जैसे फ्रेंड्स हैं एक लड़का एक लड़की कॉलेज में पढ़ते रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है उनको इतना सदमा पहुँचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं Hmm. तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसल करें उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया या आपने सही नहीं अपनाया था कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती चिंता को दूर नहीं करती परेशानी को दूर नहीं करती बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी दे कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी जिस विधि के कारण जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना तो उनको ये बताना पड़ेगा देखो तुम कितने महान हो तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं Hmm. आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है लेकिन प्यार तो अंदर से आता है खुशी तो अंदर से आती है तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है खुशी मेरे अंदर है अगर किसी कोई गम है दुख है तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए तो मैं समझता हूं इन सब का एक जो हम कहेंगे जैसे कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पाँव मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है राजों की एक विधि है जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं और अगर हम राज्योग मेडिटेशन भी हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं लेकिन जैसे भी वो बाहर जाएंगे जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं मान लीजिए तीन महीने तक काउंसलिंग सेंटर पर रहते हैं उनके ऊपर विजिलेशन होती है ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं और उसके बाद उनको वो दवाइयाँ भी देते हैं उनकी काउंसलिंग भी करते हैं लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविज़न छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती शक्ति नहीं होती ताकत नहीं होती है तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए शक्ति को बढ़ाने के लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए उनको लगता है कि मैं ड्रग लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी अपने अंदर से वो खुशी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते लेकिन बाहर से ड्रग्स से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें ध्यान सिखा दें योग सिखा दें रिलैक्सेशन सिखा दें जिसके द्वारा हम अपने अंदर जाकर के उस खुशी को आनंद को प्यार को ढूंढ सकते हैं जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे तो मेरी सुजेशन रहेगी जी कि हमारे जितने भी डिडेक्शन सेंटर हैं वो राज्यों को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज़ करेंगे तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से जब उनके आ, जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो कम सकता हो है और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे और ये अगर उनको वहीं पर सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है वो बच्चे वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे वो अपने रास्ते पे दोबारा वापस आ सकते हैं चलिए राजेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है और जैसे कि आखिरी में आपने डीएडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जाती हैं ये भी आपने बताया और साथ में राज्यों का अगर प्रयोग करते हैं आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं तो उनका जो वापस गिवअप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा एक आ, आ, एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो फिर वो आ, एक अच्छे नागरिक बनने की रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको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 सदा महफूज है, हुए हैं दाता तेरी याद में बिन माँगे सब कुछ है पाया क्या मांगो फरी याद में हम तो सदा महफूज है, हुए हैं दाता तेरी याद में बिन माँगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फ्री में तू ही समझता दिल को हमारे करता मेरी हिफाजत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 जीवन सबका तराशे तुमने दी है हर एक खूबे मुझको आशीर्वाद में हम तो सदा महज हुए हैं साहे सदा मैं फौज़ हों में है साहिब बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के से शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया मैंने जाहेदाद में हम तो सदा मह फूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जाहेदाद में हम तो सदा मह फूज हुए हैं ईश्वर में यारेरी याद